अमरीकी शायद समाज सुधार के माध्यम से भी धर्म समझ सकते हैं परंतु हिंदू राजनीति समाज विज्ञान और दूसरा जो कुछ है सबको धर्म के माध्यम से ही समझ सकते हैं हमारे राष्ट्रीय जीवन संगीत का मानो यही प्रधान स्वर है दूसरे तो उसी के कुछ परिवर्तित किए हुए गौर स्वर हैं और इसी प्रधान स्वर के नष्ट होने की शंका हो रही है ऐसा लगता था मानो हम लोग अपनी राष्ट्रीय जीवन के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 श्री राम में हमें एक ऐसा ही आदर्श पुरुष मिला है यदि यह जाति उठना चाहती है तो मैं निश्चयपूर्वक कहूँगा कि उस नाम के चारों ओर उत्साह के साथ एकत्र हो जाना चाहिए श्री राम का प्रचार हम तुम या चाहे जो कोई करे इससे प्रयोजन नहीं तुम्हारे सामने मैं इस महान आदर्श पुरुष को रखता हूँ और अब इस पर विचार करने का भार तुम पर है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 मैं एक बहुत ही दुर्बल माध्यम मात्र हूं, उनके चरित्र का निर्णय मुझे देखकर कर न करना वे इतने बड़े थे कि मैं या उनके शिष्यों में से कोई दूसरा सैकड़ों जीवन तथा चेष्टा करते रहने के बावजूद भी उनके यथार्थ स्वरूप के एक करोड़वे अंश के तुल्य भी न हो सकेगा तुम लोग स्वयं ही अनुमान करो तुम्हारे हृदय के अंतरास्तल में वे सनातन साक्षी वर्तमान है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 सत्य का प्रचार ही हमारी सनातन वैदेशिक नीति होनी चाहिए हम हमें एक या हमें एक अखंड जाति के रूप में संगठित करेगी तुम राजनीति में विशेष रुचि लेने वालों से मेरा प्रश्न है कि क्या इसके लिए तुम कोई और प्रमाण चाहते हो आज की इस सभा से ही मेरी बात का यथेष्ट प्रमाण मिल रहा है दूसरे इन सब स्वार्थपूर्ण विचारों को छोड़ देने पर भी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 अतीत काल में यदि छोटी छोटी नदियां ही यहां वालों ने देखी हो तो समझना कि अब बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है और कोई भी उसकी गति रोक नहीं सकेगा अतः तुम्हें विदेश जाना होगा आदान प्रदान के अभ्युदय का रहस्य है क्या हम दूसरों से सदा लेते ही रहेंगे क्या हम लोग सदा ही पश्चिम वासियों के पैरों तले बैठ ही सब बातें यहाँ तक कि धर्म भी सीखेंगे हाँ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 अपने हृदय से लगाए हुए हैं उन्हीं रत्नों की आशा से संसार उसकी ओर अग्र आग्रह भरी दृष्टि से निहार रहा है तुम्हारे पूर्वजों के उन्हीं सम अपूर्व रत्नों के लिए भारत से बाहर के मनुष्य किस तरह उद्ग्रीव हो रहे हैं यह मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जहाँ हम अनर्गल बकवास किया करते हैं आपस में झगड़ते रहते हैं श्रद्धा के जितने गंभीर विषय हैं उन्हें हंसकर उड़ा देते हैं यहाँ तक कि इस समय प्रत्येक पवित्र वस्तु को हंसकर उड़ा देने की प्रवृत्ति एक राष्ट्रीय दुर्गुण हो गई है इसी भारत में हमारे पूर्वज को संजीवक अमृत रख गए हैं उसका एक कण मात्र पाने के लिए भी भारत से बाहर के लाखों मनुष्य कितने आग्रह के साथ हाथ फैलाए हुए हैं यह हमारी समझ में भला कैसे आ सकता है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 और दूसरा पक्ष सदा ही उसके पद प्रांत में बैठकर शिक्षा ग्रहण किया करता है तब दोनों में कभी भी समभाव की स्थापना नहीं हो सकती यदि अंग्रेज और अमरीकी जाति से समभाव रखने की तुम्हारी इच्छा हो तो जिस तरह तुम्हें उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है उसी तरह उन्हें शिक्षा देनी भी होगी और अब भी जितनी कितनी भी कितनी शताब्दियों तक संसार को शिक्षा देने की सामग्री तुम्हारे पास पर्याप्त है इस समय यही करना होगा उत्साह की आग हमारे हृदय में जलनी चाहिए हम बंगालियों को कल्पना शक्ति के लिए प्रसिद्धि मिल चुकी है और मुझे विश्वास है कि यह शक्ति हम में है भी कल्पना प्रिय भावुक जाति कहकर हमारा उपहास भी किया गया है परंतु मित्रों मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि निस्संदेह बुद्धि का आसन ऊँचा है परंतु यह अपनी परिमित सीमा के बाहर नहीं बढ़ सकती हृदय केवल हृदय के भीतर से ही देवी प्रेरणा का स्फुरन होता है और उनकी अनुभव शक्ति से ही उच्चतम जटिल रहस्यों की मीमांसा होती है और इसलिए भावुक बंगालियों को ही यह काम करना होगा